जिनको श्रुतियाँ निरंजन यानी माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है जो अगम और सुगम हैं निर्मल स्वभाव है विषम और सम हैं और सदा शीतल यानी शांत हैं मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं वे तीनों लोगों के स्वामी रमा श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है अखंड भक्ति का वर मांगकर कर गृध राज्य जटायु श्रीहरि के परम धाम को चला गया श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपालु हैं गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था उसको भी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 श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया अपने चरणों में प्रेम देखकर वह, वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वन माला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी वे प्रेम में मग्न हो गई मुख से वचन नहीं निकलता बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत और और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा हे hey भामिनी मेरी बात सुन मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं।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 तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें मेरे यानी राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास यह पाँचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर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 और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है फिर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 हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बताएगा हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा कर प्रेम सहित उसने सब कथा कह सुनाई सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर यानी जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता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 श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा पक्षी और पशुओं के सहित सभी स्त्री सहित हैं मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हिरणिया कहती हैं तुमको भय नहीं है तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो अतः तुम आनंद करो ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए भली भाँ चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हे तात इस सुंदर वसंत को तो देखो प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ यानी अकेला नहीं हूँ तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों केला और ताड़ के सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है अनेक वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग बाना यानी वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों कोयले कूज रही हैं वही मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताज़े अरबी घोड़े हैं तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता पर्वतों की शिलाए रथ और जल के झरने नगाड़े हैं पपी है, भाट हैं जो गुण समूह यानी विरदावली का वर्णन करते हैं भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानव सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है हे लक्ष्मण कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है हेताक काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं लोभ की इच्छा और दम्भ का बल है काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं शिवजी कहते हैं हे पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत यानी तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता यानी बेबसी दिखलाई है और धीर यानी विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। है, क्रोध, काम, लोभ, और माया माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह वह नट यानी यानी नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ हरि का भजन ही सत्य है यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक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 घनी पुरैनो पुरैनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस यानी एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं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 स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख कर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई जी सहित बैठ फिर वहां सब देवता और मुनि आए स्तुति करके सब अपने अपने धाम को चले गए कृपाल श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीदी कथाएं कह रहे हैं भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार कर श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं यानी उठा रहे हैं ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे दंडवत करते देखकर कर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा फिर स्वागत यानी कुशल पूछकर पास बैठा लिया लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर को देने वाले हैं हे स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ मुझे वह दीजिए यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं श्री राम जी ने कहा हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो तब नारद जी हर्षित होकर बोले मैं ऐसा वर मांगता हूँ यह दृष्टिता करता हूँ यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो कहा तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमलवाणी से बोले हे राम जी हे रघुनाथ जी सुनिए जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था हे प्रभु आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया प्रभु बोले हे मुनि सुनो मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती मात्रे परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे यानी ज्ञानी को अपना बल होता है पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है ऐसा विचार कर पंडितजन यानी बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह यानी अज्ञान की प्रबल सेना है इनमें माया रूपिणी अर्थात माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है हे मुनि सुनो पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा शोक लेती है काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक इनको वर्षा ऋतु के समूह हैं उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है फिर ममता रूपी रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी को पाकर हरा-भरा हो जाता है पाप रूपी के के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर रात्रि है बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है चतुर पुरुष ऐसा कहते युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए वे मन ही बन कहने लगे कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और ममत्व और और ममत्व प्रेम हो जो मनुष्य भ्रम को को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि अभागे हैं फिर नारद मुनि आदर सहित बोले हे विज्ञान श्री राम जी हे रघुवीर हे भव भय यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए श्री राम जी ने कहा हे मुनि सुनो मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन छह विकारों यानी दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल यानी स्थिर बुद्धि अकिन यानी सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं सम और शीतल हैं न्याय का कभी त्याग नहीं करते सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखते हैं उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता यानी प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान यानी परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं हे मुनि सुनो संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते शेष और शारदा भी नहीं कह सकते यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए दीर्घ बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गए हैं जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है हे मन तू उसका पतिंगा न बन काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ अरण्य कांड समाप्त